आत्मा को पाने में अगर गुरुजी मना करते हैं और कमाओ खाओ तो ऐसे गुरु को भी दूर से छोड़ दो वो गुरु नहीं है गुरु है घुरदे ती कमाओ मैनू दो बस सच्चा गुरु ऐसा नहीं बोलेगा तुम कमाओ और मेरे कोई दो गुरु बोलेगा कमाओ और समय निकालो अपने आप को जानो देवता बोलेगा मेरे मेरी पूजा करो तो मैं तुमको ये दे दूंगा वो भी पिट्ठू बनाएगा सरकार भी पिट्ठू बनाएगी तुम्हें नौकरी करो तो पैसे लो पत्नी पिट्ठू बनाएगी तुम मेरे काम आओ तुम कमाओ मैं खाऊ और मेरी भोगवासना पूरी करो दोस्त भी चाहेगा कि तुम मेरे काम आओ एक तो भगवान और सतगुरु जाएगा कि हे जीव आत्मा तो अपने चैतन्य को पाकर मुक्त हो जा बंधनों से छूट जा असली तेरा यही कर्तव्य है सदा के लिए सब दुखों से छूट जा सब कर्म बंधनों से छूट जा क्योंकि तू अमर है ये शरीर मरने वाला है तू चेतन है शरीर जड़ है तू ज्ञान स्वरूप है शरीर अज्ञान स्वरूप है पढ़ लिख के दुनिया का कचरा भरे ग्रेजुएशन हो गया क्या रोटी खा के मरे और क्या किया जख मारे अरे बड़ा ऑफिसर है बड़ा साहब है लो बड़ा अहंकार है और क्या है <laughs> राजा दुखिया प्रजा दुखी सकल सृष्टि को राजा दुखिया नानक सुखिया सुखी बसे विष की ना जिन्हें नाम आधार और नाम का भी अर्थ समझ कर नाम जहां से स्पूरित होता है उसमें स्वरूप में जग गया वो सुखी तो राजा भरतरी ने देखा कि मेरी पिंगला रानी इतनी सुंदरी वो मर गई मेरे बिना खाना नहीं खाती थी अरे तो पिंगला पिंगला पिंगला ओ पिंगला में मोह फसा पिंगला की कीज्जनादा काठड़ी बोलते हैं कई लोग काई बोलते हैं जो भी अर्थी उसके पीछे राजा भी हो लिया रे पिंगला तुम तो हर गए मेरे को छोड़ के गोरखनाथ ने देखा कि इतना बड़ा बुद्धिमान राजा क्या कर रहा है वो भी जनादे में साथ में हो गए उनके हाथ में हांडी थी मिट्टी राजा के साथ ही साथ चल रहे थे वेशभद कोई संत था था। चलते चलते दो कदम आगे गए हांडी फेंकी हे हांडी रे हांडी तू मर गई अरे हांडी तुझी मैं खाता था तुझी मैं पानी पीता था सोता था तो तुझे सिराने रखता था अब मेरा क्या होगा अरे हांडी रे हांडी वो भरत रो रहे थे बोले कैसे हो अरे मारा हांडी वो तो मिट्टी की थी मिट्टी तो मौजूद है खाली आकृति टूटी राशि हांडी के लिए रोते हो ऐसा क्या करते हो जरा तो ख्याल करो अरे बोले मेरे को उपदेश देता है तू तो, तो ख्याल कर, वो भी तो हांडी फूटी तेरी पिंगला रे पिंगला फिंग फांच भूतों का शरीर है जला देंगे तो जल जल अंश में जाएगा वायु वायु में जाएगा पृथ्वी जैसे हांडी के टुकड़े पड़े ऐसे मिट्टी के टुकड़े तो हंडियाँ तो पड़ी रहती अपने को समझाने मेरे को क्या समझाता देखा तो ये साधु के बेस में आप गुरुजी गोरखनाथ जी, जी हैं हाँ बोले आता तो वैसे उस रूप में नहीं आने देता इसीलिए रूप बदल के आया कि मेरा ये सत्संगी क्या कर रहा है हांडी रे हांडी बस लग गया राजपाट छोड़ के बहुत लगा कर जोगी गोरखनाथ के चरणों में आ गए बड़ा विचारवान संसार इतना समय गवाया क्या मिला खाना पीना सुविधा है शरीर पर वो शरीर मर जाएगा मैंने क्या किया मैं तो बैल हूँ संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए ज्ञान तो हुआ नहीं गुरु जी के चरणों में ऐसा लगा ऐसा लगा बस जैसे हनुमान जी राम जी के छाया पुरुष ऐसे गोरखनाथ का सेवक बना सेवा से सदगुरु की हाजरी का तो दीदार तो होता ही रहता है उनकी दृष्टि भी पड़ती रहती और सेवा से गुरुजी का हृदय संतुष्ट होता है तो आंदोलन मिलते हैं बड़े बड़े तपस्वी वर्षों की तपस्या करे सेवक उस चीज को हँसते खेलते पाले गुरु की सेवा साधु जाने गाले भजन